भाष्यार्थ अध्याय द्वितीय खंड आदित्य के दक्षिण दिखसब कि मधुनाड्यादृष्टि अथ ये दक्षिणारशयस्ता एवा दक्षिण मधुनाड्यो यजुगंशे मधुकृतौ यजुर्ेद एव पुष्प था अमृता आपह तथा इसकी जो दक्षिण दिशा की किरणें हैं वे ही इसकी दक्षिण दिशा वर्तनी मधुनाडियां हैं श्रुतियां ही मधुकर हैं यजुर्वेद ही पुष्प हैं तथा वह सोमादिप अमृत ही आप है अथ ये दक्षिणा रस्मे इत्यादि सामनम यजुंसव मधुकृतो यजुर्वेद विहितो कर्मणि प्रयुक्ता पूर्ववन मधुकृत इव यजुर्वेद विहिम कर्म पुष्पस्थनीय पुष्पमुच्यते अमृता आपह अथ ये दक्षिणारश्मय इत्यादि श्रुति का अर्थ पूर्वत है यजुश्रुतियाँ ही मधुकर हैं अर्थात यजुर्वेद विहित कर्मों में प्रयुक्त यजुर्मंत्र ही पूर्वत मधुम्रों के मधुकरों के समान है यजुर्वेद कर्म ही पुष्पस्थानी होने के कारण पुष्प है ऐसा कहा जाता है तथा वे सोम आदि अमृत ही आप हैं एतानि ता एताजुगंश्येतुर्वेद्यत यशस्तेज इंद्रियं वीरियजमनागम्रसो जायत तध्यक्षर तदाशे त एतद्यम रूपम् उन इन ने इस यजुर्वेद यजुर्वेद का अभिताप किया। उस अभिताप तो से यस तेज और अन्नाद्य रूप रस उत्पन्न हुआ उस रस ने विशेष रूप से गमन किया और आदित्य के निकट दक्षिण भाग में आश्रय लिया यह जो आदित्य का शुक्ल रूप है यह वही है तानि वा एतानि ताजु यजुचेत यजुर्वेद अभ्यतपन्नीसर्व स मध्य तदादित्य दृश्यते शुक्ल रूपम उन यजुश्रुतियों ने ही इस यजुर्वेद को अभित किया इत्यादि प्रकार से यह सब अर्थ पूर्वत है यह जो आदित्य का शुक्ल रूप दिखाई देता है मधु है तृतीय अध्याये द्वितीय ये छांदोग्योपनि तृतीय तृतीयखंड आदित्य के पश्चिमादिक संबंधि किरणों में मधुनाड्यादृष्टि अथ यश प्रत्यंचो रश्मस्ता एवाश प्रतीज्यो मधुनाड्य साड़्य मधुकद पुष्पता अमृता आपह तथा ये जो इसकी पश्चिम ओर की रश्मियाँ हैं वे ही इसकी पश्चिमी हैं। साम ही मधुकर हैं साम वेद विहित कर्म ही पुष्प हैं तथा वह सोमादिप अमृत ही आप है तामागम सामेद्यतप्त यशस्तेज इंद्रिय वीरमनासो जायत उन इन साम श्रुतियों ने ही इस विहित कर्म का अभिताप किया। उस अभितप्त साम से ही यस तेज, इंद्रिय, विर्य और रूप रस उत्पन्न हुआ। इसमें कृष्ण रूपम उस रस ने विशेष रूप से गमन किया और आदित्य के समीप पश्चिम भाग में आश्रय लिया यह जो आदित्य का कृष्ण तेज है यह वही है अथ ये प्रत्यंचो रश्मय इत्यादि समानम तथा सामनाम मधु एतदादित्यस्य कृष्णम रूपम अथ ते प्रत्यंचो रश्मय इत्यादि श्रुतियों का अर्थ पूर्वत है तथा साम श्रुतियों का जो मधु है वही यह आदित्य का कृष्ण तेज है एते तृतीय तृतीय अध्याये ये छांदो ग्योपन तृतीयध्या तृतीयखंड संपूर्ण चतुखंड आदि उत्तरदीसबंध कि मे मधुनाड्यादृष्टि अथ ये स्योदं रश्मोदि मधुनाड्योथर्वांगिश मधुकृत ऐसा इतिहास पुराण पुष्पमता अमृता आप तथा इसकी जो उत्तर दिशा की किरणें हैं वे ही इसकी उत्तर दिशा की मधुनाड़ियाँ हैं अथर्वांग्रुतियाँ ही मधुकर हैं इतिहास पुराण ही पुष्प हैं तथा वह सोमादि रूप अमृत ही आप है तेवा एथर्वांगतिहास पुराण अभ्यतपम तस्या तस्या इंद्रियं तप्त येज इंद्रियम्य उन इन श्रुतियों ने ही इस इतिहास पुराण को अभितप्त किया उस अभितप्त हुए इतिहास पुराण रूप पुष्प से ही यश तेज इंद्रिय वीर और अन्नाद्य रूपरस की उत्पत्ति हुई तद्वा उस रस ने विशेष रूप से गमन किया और आदित्य के निकट उत्तर भाग में आश्रय लिया यह जो आदित्य का अत्यंत कृष्ण रूप है यह वही है अथ ये सो दंशो रमय इदी सनम अथर्वांगी रोथर्वणिसा चृष्टा मंत्र अथर्वांगीरस कर्मी प्रयुक्ता मधुकृतराणम पुष्प तयोचेतिहासपुराण अश्वेधे पारिप्लवासु रात्रिषु कर्मांग मध् तदात्य परम कृष्ण रूपम अतिशयन कृष्ण मित्यर्थ अथ्यो नंचो रसमय इत्यादि मंत्रों का पूर्ववत है अर्थ अथर्मास अथर्वा और अंगिरा ऋषियों के प्रत्यक्ष किए हुए मंत्र अथर्मांगिरस कहलाते हैं कर्म में प्रयुक्त हुए वे ही मंत्र मधुकर हैं इतिहास पुराण ही पुष्प हैं उन इतिहास और पुराणों का अश्वेध यज्ञ में पारिप्लवा रात्रियों में पुटनोट अश्वेध यज्ञ बहुत दिनों में समाप्त होता है उसके अनुष्ठान में चुपचाप बैठे बैठे यज्ञकर्ताओं को आलस आने लगता है उसकी निवृत्ति के लिए श्रुति ने रात्रि के समय इतिहास पुराण आदि श्रवण का विधान किया है विविध उपाख्यानादि के समुदाय का नाम पारिप्लव है जिन रात्रियों में उनके त्रवण का विधान है वे पारिप्लवार रात्र कहलाती हैं कर्मांग रूप से प्रसिद्ध ही है इस आदित्य का जो परम कृष्ण अर्थात अक्षय कृष्ण रूप है वही मधु है इस छांदोग्योपनिषदी तृतीय अध्याये चतुर्थ खंड भाष्यम संपूर्णम पंचम खंड आदित्य की ऊर्ध् दिख संबंधी किरणों में मधुनाड्यादि दृष्टि अथ ये चोर्ध्वार्यो गुहादेश मधुकृतो ब्रह्म पुष्पा अमृता आपह तथा इसकी जो ऊर्ज रश्मियाँ हैं वे ही इसकी ऊपर की ओर की मधुनाड़िया हैं। गुह्य आदेश ही मधुकर है प्रणो रूप ब्रह्म ही पुष्प है तथा वह अमृत ही आप है। देवा एते आदेशा तस्या तस्या रसो उन इन आदेशों ने ही इस प्रणव संज्ञक ब्रह्म को अभितप्त किया उस अभितप्त ब्रह्म से भी यस तेज इंद्रिय वीर और अन्नाद्य रूप रस उत्पन्न हुआ मध्ये उस रस ने विशेष रूप से गमन किया और वह आदित्य के निकट ऊर्ध में आश्रित हुआ यह जो आदित्य के मध्य में क्षुब्ध सा होता है यही वह मधु है अथ ये इत्यादि सोर्ध्वा रम इवत गुह्या गोप्या उपासनानि च कर्मांग विषयाण मधुकृत ब्रह्म शब्दा प्रणवाख्यम पुष्पत मध्येत्य मध्ये मध्ये क्षोभत इव सृष्टि दृश्य से चलती वेशोर्धम रश्मय इत्यादि मंत्रों का अर्थ पूर्वत है गुह्य गोपनीय अर्थात रहस्यभू जो आदेश है यानी जो लोक लोकद्वारिया फुटनोट लोकद्वार पश्चिम द्वावयम लोक का द्वार खोल दे जिससे हम तुझे देखें इत्यादि ही लोक द्वारा दिव्या हैं, विधियां और कर्मांग संबंधी उपासनाएं हैं वे ही मधुकर हैं ब्रह्म शब्द का अधिकार होने से प्रणोस ब्रह्म ही पुष्प है शेष अर्थपूर्वत है समाहित दृष्टि पुरुषों को इस आदित्य के मध्य में जो क्षुभित अर्थात संचलित सा होता दिखाई देता है वही मधु है देवा एते रानगम रेदाही रशास्तेषा रमृता अमृतानाम अमृतानि वेदा यमृतास्तेषातामृता वे ये पूर्वोक्त रूप ही रसों के रस हैं वेद ही रस हैं और ये उनके भी रस हैं वे ही ये अमृतों के अमृत हैं वेद ही अमृत है और ये उनके भी अमृत हैं ते वा एते रोहितादि वेदाहि इति रसास्ते तेवा एथोक्ता लोहितादीप विशेषारा रहा वेदक निस्यत्सरास्ना कर्म भाव इत्यर्थः तथा मृतानाम अमृता वेदा यमृता रोहितादीनि रोहितादी मृतानी रसानाम रसा इत्यादि कर्मस्तुतिरेशा यशिष्टान्यमृता फल मि ये वे रूप विशेषी रसों के रस हैं किन रसों के रस हैं ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति कहती है क्योंकि लोगों के सारभूत होने के कारण वेद ही सार अर्थात रस है और कर्म भाव को प्राप्त हुए उन रसों के भी वेद रोहितादि रूप विशेष रस यानी अत्यंत सारभूत हैं तथा ये अमृतों के भी अमृत हैं क्योंकि वेद ही नित्य होने के कारण अमृत हैं उनके भी ये रोहितादि रूप अमृत हैं रसानाम रसाह है, रसों के रस इत्यादि वाक्य कर्म की स्तुति है इस वाक्य का ऐसा तात्पर्य है कि जिस रस रूप कर्म के ऐसे अमृत रूप फल है उसके महात्म का यहाँ तक वर्णन किया जाए कहाँ तक वर्णन किया जाए यदि छांदोग्योपनिषदि तृतीय अध्याये पंचम खंड भाष्यम संपूर्णम